गीता तत्व चिंतन पांडवों के शंखनाद की प्रतिक्रिया अर्जुन को दिव्य रथ तथा अस्त्र की प्राप्ति इस श्लोक में अर्जुन के रथ का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है साथ ही रथ में जुटे हुए घोड़ों का भी गीता में अन्य किसी के रथ और घोड़ों का उल्लेख नहीं यह विशेष उल्लेख संभवतः इसलिए हुआ है कि अर्जुन के रथ की विलक्षणता है युद्ध में अन्य सभी के रथ टूटे और घोड़े मरे पर अर्जुन का न तो रथ टूटा और न कोई घोड़ा मरा इस रथ और इन घोड़ों का अपना एक विशेष इतिहास है प्राचीन काल में श्वेतकी नाम का एक बड़ा ही बलशाली और पराक्रमी राजा था कहते हैं कि उसके यज्ञ में घी की आहुतियाँ पी पीकर कर अग्निदेवता ऐसे छके कि उनकी पाचन शक्ति छीण हो गई रंग फीका पड़ गया और प्रकाशमंद हो गया अजीर्ण से उनका अंग अंग ढीला पड़ गया वे ब्रह्मा के पास गए और उनसे रोग मुक्ति का उपाय पूछा ब्रह्मा जी ने कहा अग्निदेव अगर तुम खांडो वन को जला दो तो तुम्हारी अरुचि और अजीर्ण दूर हो जाए और तुम्हारी ग्लानी भी मिट जाएगी तब अग्निदेव ने सात बार खांडो वन को जलाने की चेष्टा की पर इंद्र के संरक्षण के कारण वे सातों बार असफल रहे जब अग्निदेव निराश हो दोबारा ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो उन्होंने अग्नि को भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के माध्यम से खांडो वन जलाने का उपाय बतलाया एक दिन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ यमुना पुलीन पर जल विहार के लिए गए हुए थे वहाँ उनके सामने एक ब्राह्मण आया और भिक्षा की मांग की जब अर्जुन ने भिक्षा देनी चाहिए तो ब्राह्मण ने अपना असली परिचय दिया और कहा कि मैं साधारण अन्न नहीं चाहता मैं अग्नि हूँ मैं खांडव वन को जला डालना चाहता हूँ आपकी इसमें सहायता चाहिए यह सुन अर्जुन बोले अग्निदेव मेरे पास दिव्यास्त्रों की कमी नहीं है उनके द्वारा मैं इंद्र को भी युद्ध में छका सकता हूँ परंतु मेरे बाहुबल को संभाल सकने वाला धनुष मेरे पास नहीं है और न उन अस्त्रों के उपयुक्त बाण ही है रथ भी तो ऐसा नहीं है जो यथेष्ट बोझ ढो सके श्री कृष्ण के पास भी ऐसा कोई शस्त्र इस समय नहीं है जिससे ये युद्ध में नागों और पिशाचों को मार सके खांडो वन को जलाते समय इंद्र को रोकने के लिए युद्ध सामग्री की आवश्यकता है बल और कौशल हमारे पास है सामग्री आप दीजिए अर्जुन को समयोचित बाणी सुन अग्नि ने जलाधिपति लोकपाल वरुण का स्मरण किया और उनकी सहायता से अर्जुन को अक्षय तरकस गांडीव धनुष तथा वानर चिन्ह युक्त ध्वजा से मंडित दिव्य रस दिला दिया गांडीव धनुष के संबंध में तो कहा जाता है कि वह किसी भी शस्त्र से नहीं कटता और सभी शस्त्रों को काट सकता है उससे योद्धा का बल कांति और यश बढ़ता है वह अकेले ही लाखों धनुषों के समान है और क्षतरहित तथा पूज्य है उसी प्रकार वह रथ सब लिए अजेय था सूर्य के समान दे और रत्न रत्नझटित था उसमें वन और पवन के समान तेज चलने वाले सफ़ेद चमकीले हार पहने हुए गंधर्व देश के घोड़े जुटे हुए थे रथ पर सुवर्ण के डंडे में भय भेंक, भयंकर वानर के चिन्ह से चिन्हित ध्वजा पहरा रही थी दुर्योधन ने एक बार संजय से अर्जुन के रथ आदि के संबंध में पूछते हुए कहा था प्रशंस्य अभिनंदस्तान नक्ष पराजितान अर्जुनस्य से रथे ब्रूही कथम स्वाह संजय तुम तो जुए में हारे हुए कुंती पुत्रों का अभिनंदन करते हुए उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगे बताओ तो सही अर्जुन के रथ में कैसे घोड़े और कैसे ध्वज हैं तब संजय ने उत्तर देते हुए दुर्योधन से कहा था राजन उस रथ की ध्वजा में देवताओं ने माया से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 उनकी गति पृथ्वी आकाश और स्वर्गादि किसी भी स्थान में नहीं रुकती तथा उनमें से यदि कोई मर जाता है तो वर के प्रभाव से उसकी जगह नया घोड़ा उत्पन्न होकर उनकी सौ की संख्या में कमी कभी कमी नहीं आती ऐसे दिव्य रथ में बैठ श्री कृष्ण और अर्जुन ने दिव्य शंख फूके भगवान कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया इस शंख के संबंध में कहा गया है कि वह श्वेत वर्ण का है वह सत्रों के रोंगटे खड़े कर देता है इस संख की ध्वनि ने समुद्र को विक्षुब्ध कर दिया था तस् संखस शब्द न सागर चक्षुभे वैसे पांचजन्य शब्द का अर्थ होता है पांच का हित करने वाला या तो कहें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और वर्ण संकरों का प्रतिनिधि निषाद इन पांचों प्रकार के मनुष्यों का हित करने वाला या कहें कि देवता पितर ऋषि गंधर्व और असुर इन पांचों प्रकार की देव ज्योनियों का हित करने वाला या फिर कह लें कि पांचों पांडवों का हित करने वाला